लेसन 35 पेज नंबर 227 अशोक को पढ़ने का शौक है शेखर को सुबह टहलने की आदत है दुकानदार को एक नौकर की जरूरत है उसे खाने तक की फुर्सत नहीं है रमेश को उन लोगों से काम है तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा आपको बधाई ओब्लिक प्रणाम है पुलिस को गोली चलाने का आदेश है पेज नंबर 228। रमेश को 200 रुपए का नुकसान हुआ आपको कहां से बस मिलती है राधा को एक किताब मिली व्यापारी को लाभ पहुंचा मुझे सेब पसंद हैं मैं सेब पसंद करता हूं। मुझे तुम्हारी दावत मंजूर है मैं तुम्हारी दावत मंजूर करता हूं। अशोक को नौकर पर गुस्सा आया अशोक ने नौकर पर गुस्सा किया राधा को सब चीज़ें प्राप्त हो गईं। राधा ने सब चीज़ें प्राप्त कि मेरे बेटे को विदेश में रहते हुए पाँच साल हुए हैं उन जवानों को ताश खेलते हुए पूरी रात बीत गई पंचायत चुनाव को बीते हुए भी अब लगभग दो महीने होने को हैं, से पक्के होने चाहिए रोटी गर्म रहनी पड़ी थी मौसम ठंडा होना चाहिए उपलब्ध नुकसान प्रणाम मंजूर व्यापारी